श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग गुरु भाव से तीर्थ भ्रमण तथा साधु संग, महाप्रभु चैतन्य के आसन ग्रहण की बात को सुनकर भगवान दास जी का असंतोष श्री चैतन्य चरणाश्री सिद्ध बाबा जी ने जब से यह सुना कि उनके इष्ट देव का आसन किसी अज्ञात नामधारी श्री रामकृष्ण देव द्वारा अधिकृत हो चुका है तभी से वे अत्यंत असंतुष्ट थे यहाँ तक कि क्रुद्ध हो उनको लक्ष्य कर कटु मंतव्य करने तथा उन्हें धूर्त कहने में भी संकुचित नहीं हुए हरी सभा के सदस्यों को देखकर उनका वह असंतोष तथा क्रोध और भी अधिक बढ़ गया तथा उन लोगों की आंखों के सामने ही इस प्रकार का विपरीत आचरण कैसे संभव हुआ यह सोचकर उन्हीं को अपराधी मानते हुए बाबा जी ने उनकी विशेष भर्थना की यह हम सहज ही में अनुमान कर सकते हैं तदनंतर क्रोध शांत होने पर भविष्य में जिससे और कोई इस प्रकार का आचरण न कर सके इस संबंध में उन्होंने उचित निर्देश प्रदान किया किंतु जिसके कारण सभा में इतनी हलचल हो गई उन्हें इस संबंध में विशेष कुछ विदित नहीं था इस घटना के कुछ ही दिन बाद श्री रामकृष्ण देव स्वतः प्रेरित हो अपने भांजे हृदय तथा मथुर बाबू को साथ लेकर कालना उपस्थित हुए प्रातःकाल जब नाव घाट पर लगी तब मथुर बाबू निवास स्थान आदि की व्यवस्था करने लगे अवसर पाकर श्री रामकृष्ण देव हृदयराम के साथ शहर देखने चले तथा लोगों से पता लगाकर भगवान दास बाबा जी के आश्रम के समीप पहुंचे बालक स्वभाव श्री रामकृष्ण देव जब कभी किसी अपरिचित व्यक्ति के समक्ष जाते थे उस समय सर्वप्रथम उनके हृदय में एक प्रकार का अव्यक्त भय तथा लज्जा उत्पन्न होने लगती थी हमने बहुधा उनके इस भाव को देखा है बाबा जी से जब वे मिलने गए उस समय भी ठीक वैसा ही हुआ हृदयराम को पहले जाने के लिए कहकर उन्होंने अपने सारे शरीर को कपड़े से ढककर उनके पीछे पीछे आश्रम में प्रवेश किया हृदय राम धीरे धीरे बाबा जी के निकट आए तथा प्रणाम कर अत्यंत विनम्रता से बोले मेरे मामा ईश्वर के नाम से विभल हो उठते हैं परंतु दिनों से ही उनकी ऐसी स्थिति बहुत दिनों से ही उनकी ऐसी स्थिति है आपका दर्शन करने वे आए हैं हृदयराम का कथन है कि बाबा जी की साधना जनित एक शक्ति का परिचय उनके निकट पहुंचते ही उन्हें विजित हुआ था क्योंकि उनको प्रणाम कर उनसे ये बातें कहने के पूर्व ही उन्होंने बाबा जी को यह कहते सुना था आश्रम में किसी महापुरुष का आगमन हुआ है ऐसा प्रतीत हो रहा है यह कहकर बाबा जी ने इधर उधर देखा भी था किंतु हृदयराम के अतिरिक्त और किसी को उस समय आते न देखकर अपने समीप बैठे हुए लोगों से जिस बात की चर्चा हो रही थी उसे में वे संलग्न रहे किसी वैष्णव साधु ने कोई अनुचित कार्य किया था इस संबंध में क्या करना चाहिए इस विषय की चर्चा हो रही थी तथा उस वैष्णव साधी के विपरीत आचरण से अत्यंत असंतुष्ट हो उसकी कंठी माला छीनकर उसे संप्रदाय से निकाल देंगे इत्यादि कहते हुए वे उसका तिरस्कार कर रहे थे ठीक उसी समय श्री रामकृष्ण देव वहाँ उपस्थित हुए तथा उन्हें प्रणाम कर एक और अन्य व्यक्तियों के समीप ही अत्यंत दीन भाव से बैठ गए उनका सारा शरीर वस्त्र से ढके रहने के कारण उनका मुखमंडल किसी को अच्छी तरह से दृष्टिगोचर न हुआ इस प्रकार वहां आकर उनके बैठते ही हृदय ने उनके परिचय संबंधी पूर्वोक्त बातें बाबा जी से निवेदित की हृदय की बातें सुनकर बाबा जी उस प्रसंग से विरत हो श्री रामकृष्ण देव तथा तो हृदय दे को प्रति कर कहां से उनका आगमन हुआ है इत्यादि प्रश्न करने लगे हृदय के साथ बातचीत करते समय बाबा जी बीच बीच में माला फेरते थे यह देख कर ने पूछा अभी तक आपने माला क्यों रखी है आप तो सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं अब इसकी क्या आवश्यकता है श्री देव के अथवा स्वतः प्रेरित हो बाबा जी से ऐसा प्रश्न किया था यह हमें विदित नहीं है संभवतः स्वयं ही उन्होंने ऐसा किया था क्योंकि श्री रामकृष्ण देव की सेवा में सतत नियुक्त रहने तथा उनके साथ सामाजिक सभी तरह के लोगों से मिलने जुलने के फलस्वरूप उनमें समयानुकूल वार्तालाप तथा चर्चा करने की शक्ति का सम्यक विकास हुआ था बाबा जी उनके इस प्रश्न के उत्तर में सर्वप्रथम दीनता प्रकट कर तत्पश्चात बोले मेरे अपने लिए आवश्यक न होने पर भी लोक शिक्षा के निमित्त इनको रखना परम आवश्यक है अन्यथा लोग मेरे आचरण को देखकर अनुकरण करते हुए भ्रष्ट हो जाएंगे जगन पर सभी विषयों में सर्वदा बालक की भांति निर्भरशील रहने के कारण श्री रामकृष्ण देव की निर्भरशीलता इतनी सहज तथा स्वाभाविक सिद्ध हो चुकी थी कि स्वयं अहंकार बस कुछ करने की तो बात ही क्या यदि दूसरा कोई उस प्रकार का आचरण करता अथवा करने को कहता तो यह देखते या सुनते ही उनके हृदय में एक विशेष यातना होने लगती थी इसलिए वे ईश्वर के दास रूप से कदाचित मैं शब्द का प्रयोग करने के अतिरिक्त हम लोगों की तरह उस शब्द का कभी उच्चारण नहीं कर पाते थे स्वल्प समय के लिए भी जिसको उनसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ वह भी उनके उस स्वभाव को देखकर सदैव विस्मित तथा मुग्ध हुआ है किसी कार्य को मैं करूंगा, किसी के ऐसा कहने पर उन्हें अत्यंत असंतुष्ट होते देख वह यही सोचता सूच, रहा है कि मैंने ऐसा कौन सा दुष्कर्म किया है जिससे वे इतने असंतुष्ट हो रहे हैं